मंत्र पाठ करेंगे ओम सहनाभतो सह नौ भुनक्तो सहयी करपी ते जविना कल बात चल रही थी कर्माशय का संग्रह मुख्य रूप से एक जन्म में होता है जिसका फल हमको अगला जन्म मिलेगा पचहत्तर अस्सी प्रतिशत एक ही जन्म के कर्म उसका फल अगला जन्म और जो संस्कार है वो अनेक जन्मों के आते हैं अनेक भावपूर्विका वासनाश्रय की ताश्चय अनाधिकालीन यहां तक हुआ आगे बढ़ेंगे एक भविक एक भविक कर्माशय कर्माशय सपाक नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च तो ये जो बताया था कि कर्माशय एक भविक है एक जन्म में मुख्य रूप से संग्रहित होने वाला भाविक अबे अभी, अभी अभी जो अर्थ किया था ना पीछे, एक जन में संग्रहित होता कर्म उसी अर्थ को कोणत्या चल मतलब एक जन में जो हमने सारे कर्म किंग्रह वारा संग्रह हुआ, हुआ पच्स वो कल के उदाहरण में पीस हजार संख्या मागी ती रफली मानलेते पच्चीस हजार कर्म मागणी ती सनियत विभाग अनियत विभाग उस के दो भाग होंगे एक भाग का काम है नीयत विभाग दूसरे का अनियत विभाग तो 25 के हमने दो भाग कर करत विभाग है जिसका फल निश्चित होगा मृत्यू केश्वरने फल निश्चित कर दिया कि इसको जनम देना मान लिमोन जनम देना ऐसा उसने निश्चित कर दिया तो ये करत विभाग हो गया पच्स 25,000 में से 20,000 बचा पाच हजार वत विभाग वो पिछले स्टॉक में जमा होगा उसका अभि निर्णय नाही आहे कोण डिसिजन नाही कम काल देना वेक मे डा येते दो भेद होे जीवन मे पीस हजार कर्म कि पहिले तिक जो बीस हजार गो प्रधान है जो पाच हजार को उपसर्जन हौन हौन वाला फल नहीं दे सकता उसको पीछे स्टॉक मे डा द्र त्रदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय वेदनी नियत विपाक नियत विपाक अयम नियम अयम नियम न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकस्य अनियत विपाक जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है अगले जन्म में फल देने वाला ये पच्चीस हजार क्रम जो किए ये इसका फल अगले जन्मों में मिलेगा जो अदृष्ट जन्म वेदनीय हैमें जो दो भेद कि नियत विपाक और अनियत विपाकते नियत, नियत विपाक नयमत विपाक कर्माशय कायम है मतलब बीस हजार का बीस हजार कर्म का जो फल मिळणार हा निम ही व एक जनम को उत्पन्न करेगा तो अप देखा फेलो थो पढलेत थोडासा और आगे पडले तिल जायगा न तो अदृष्ट जन्मवेदनीय से अनियत विपाक अदृष्ट जन्मवेदनीय अनियत विपाक जो 5000 हजार कर्म है जिसका अभी कोई निर्णय नहीं है कब कहां क्या कैसा फल मिलेगा उसका यह नियम नहीं है कि वो अगला जन्म देगा हाँ वो अगला जन्म देगा और एक जन्म को उत्पन्न करेगा उसका यह नियम नहीं है ये उस बीस का नियम है जो तुरंत अगला जन्म देने वाला है ठीक है अकस्मात यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अनियत विपाक त्रयी गति गति तो क्यों उसका ये नियम नहीं है उसका उत्तर देते हैं यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीय जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और अनियत विपाक है जिसका भी निर्णय कुछ नहीं है पांच हजार उसका उसका कोई नहीं किया कि उसका क्या फल देना है, कब कहां देना आहे तसं त्रयी गतीसी तीन गतिया ही मतलब पाच हजार केन हिस्टेगे ठीक आहे ना विंडोज विंडो खुलती जा <laughs> कंप्यूटर जे एक विंडो खुलती जास्त विंडोज खुलती जाती, है, जाती है। तो अभी अभी दो पंक्ती पहिले जो हम्म पढा ना यश तो अस एक भविमाशया अर्थ क्या करणा होगा व पलवाला अर्थ दूसरा पहिले अर्थ करणार होगा की मुख्य रूप चे एक जनमो उत्पन्न करण्या अर्थ करना पडेगा भेद बघा उशी केले बे उम ही व एक जनम पॅदा करता तुरंत अगळा उयम बीस हजार का जो पाच हजार हा निम नाही आहे क्यूकी उत्सव तीन विभाग हो जायगे तसे त्रयी गतीसी तीन गत्या होण्या तीन हिस्ी क्या क्या हे आगे ब कृतस्य कृतस्य अविपक्व से अविपक्विनाश विनाश एक भाग ये होगा कि किए हुए कर्म का कृतस्य जो कर्म कर तो लिया आपने अविपक्व से वो भी फल देने के लिए पका नहीं उसका समय नहीं आया फल देने का ठीक है तो उसका विनाश हो जाएगा यहां विनाश का अर्थ बिना फल दिए नष्ट हो जाना नहीं है वैदिक सिद्धांत भी की बिना फल दि नष्ट नहीं होता उसका फल निश्चित रूपसे मिळेगा तो यनाश का अर्थ बहुत देर केले नश आदर्शने धातू आहे संस्कृत मे नश आदर्शने नष्ट का अर्थ आहे की अदर्शन हो जो दिखेगा नाही अदर्शनम लोक आदर्शन अर्थ लुप्त हो जाता व दिखेगा नि खो गाई परि होत एबसंट नाही होगा अभाव नाही होगा पड़ा रहेगा स्टॉक में चुपचाप तो ये जो है कब फल देगा मैंने जहां तक समझा इसको मेरे हिसाब से ये मुक्ति से लौटकर फल देगा कुछ कर्म बताए थे ना मुक्ति से लौटकर फल देंगे ये उनमें से एक भाग तो ऐसा है जो मुक्ति से लौटकर फल देगा वो अभी फल देने योग्य नहीं या कोई हजारों लाखों साल के बाद जब नंबर आएगा तब देगा मतलब बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा उसका जल्दी नंबर नहीं आने वाला वो कच्चा है भी फल देने के लिए तैयार नहीं है एक भाग तो यह हुआ दूसरा प्रधान कर्मणी प्रधान कर्मणी आवाप गमनम आवाप गमनम अथवा दूसरा भाग यह बनेगा उसका कुछ हिस्सा मान लो यह जो कृतस्य अविपक्वस्य विनाशा इसमें हमने एक हजार कर्म ऐसे पांच हजार में से एक कर्म इस विभाग में डाल दिए जो मोक्ष से लौटकर फल देंगे बचे चार चार हजार में से दूसरा भाग करते हैं प्रधान कर्मणी अब आप गमन हुआ ये दूसरा हिस्सा ऐसा है इसमें पच्चीस सौ कर्म मान लीजिए पच्चीस सौ कर्म ऐसे होंगे चार में से जो अभी बीस हजार जो फल मिल रहा है ना अगला अगले बीस का जो अगला जन्म मिल रहा है उसमें वो पिछले स्टॉक में से पच्चीस कर्म कभी कभी निकल के इस बीस में जोड़ेंगे ये प्रधान कर्म था बीस उसमें आ करके मिल जाएंगे, वो वेळे मैच करते हु होंगे, इस हजार से, जो मैच करते पिछले स्टॉक मे वे न आयंगेस ठीक दो भाग होय तीसराक प्रधान कर्मणा नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत अभिभूत वा चिरम चिरम अवस्थानम अवस्थान इथे अथवा जो नियत विपाक है ये बीस हजार इस प्रदान कर्म से अभिभूत होकर दब करके देर तक पड़ा रहेगा दो सौ साल पांच साल अभी वो तुरंत फल देने हो योग्य नहीं जो पिछले स्टॉक में तुरंत फल देने हो योग्य है शीघ्र फल देने हो योग्य है एक दो चार जन्म में वो तो है दूसरा भाग अब आप गमन वाला वो तो अभी दो चार जनम में तुरंत फल दे देगा इससे मैच करने वाले कर्म ऐसे और ये सो जो कर्म बचे चार हजार मेसे तीसरा भाग व दो सो सर्व पाच सो सर् हजार सर्व कमी देर मे आकरे फल देर तक दबे राही सबसे पहिला बघा व हजारो लाखो सर्व तक दबाहेीवात्मा विचित्र प्रकार के कर्म करताय सारे कर्म एक जैसे नहीं होते इलिये जल्दी जलदी सारे फल नहीं देते कोण कभी फल देगा कोणी पचास जनमवाद देगा कोवि सो जनमबाद देगा कोनमबाद देगाय कोण निर्धारण नाही आहे उसके फल का कोई नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा, अनियत उसका कोई विभागा नहीं है, कब कहां कैसे क्या फल मिलेगा देखेंगे, बस डाल दो पीछे खाते होती अचानक फल मिळते जे येते कर्म अचानक फल कॅसे जैसे जे सूच गे प्रोग्रामिंग करता ठीक आहे अचानक फुहा शोध लगाया मैंने हाँ ये, ये पिछले कर्म का फल नहीं है ये आपके नए पुरुषार्थ का फल है पर पता तो मुझे भी नहीं था ना पहले से कैसा कोई बात नहीं अंदर बहुत सारा स्टॉप पड़ा और ईश्वर तत्काल भी तो फल देता है ना आपके इस नई मेहनत का तत्काल फल दिया ईश्वर ने कर्म फल कुछ तत्काल भी मिलता है ना दृष्ट जन्म वेदनियां दृष्ट जन्मवेदनी भी तो है ना कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है आपने मेहनत की आपके दिमाग में पहले ऐसा विचार नहीं था सोचा चिंतन कियाहराईसे दिमाग लगा येते मेहनत की न्यायाम अच्छी तर मेहनत की ईमानदारी ईश्वरने आपण सुस करो और आपले स्टॉक मेसे नाही ऐसे बीच बीच जीवन मे पिछले स्टॉक मेसे फल नाही मिळता केवळ एक अवसर है जे संभावना है कि पिछले स्टॉक में से ईश्वर फल दे दे पूरे जीवन में एक अवसर ऐसा है वो है संतान प्राप्ति माता पिता संतान उत्पन्न करते हैं तो उस समय ईश्वर जो संतान भेजता है वो तीनों के कर्मों का फल होता है माता पिता और संतान जो आने वाली है आत्मा तीनों के कर्म आपस में मैच करते हैं मिलते जुलते तो तीनों को भगवान इकट्ठा करके उनका फल भोगवाता है तुम्हारे कर्म आपस में मिलते जुलते हैं तुम यहां इकट्ठे बैठ के अपना कर्मफल भोगो तो उस समय जो आत्मा भेजी ईश्वर ने संतान के रूप में वो आत्मा भेजी माता पिता के कर्मों के आधार पर कर। वो कर्म माता पिता के इस जन्म के भी हो सकते हैं और पिछले भी हो सकते हैं बाकी जो जीवन में हमारा कर्म फल सुख दुख आ रहा है जीवन में वो बाकी तो बहुत सारा दूसरों से आ रहा है ईश्वर से तो या तो संतान आ रही है बस दूसरे तो संतान भेज नाही सकते कोणसी आत्मा भेजनी वश्वर के डिपार्टमेंट वी भेजेगा तर ईश्वर जो वो वमारे पिछले कर्मो कोणता दूसरा मनुष्य नाही जनता हम्म पिछले जनमे क्या कर्म कि दूसरा मनुष्य तो देता क्यो जनता नाही ईश्वर जनता हमारे जनमे कर्म कोर पिछले विवाहले ब्रह्मचर्य का पलन कियाम संयम से सदाचारी बन के राहा अच्छे कर्म कि हो तो उसको विवाह के बाद संतान जो ईश्वर भेजेगा अच्छी बढ़िया संस्कारी संतान भेजेगा क्योंकि इस जन्म में उसने अच्छा संयम से जीवन जिया नियमों का पालन किया तो अच्छी संस्कारी आत्मा भेजेगा और अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक नहीं किया विवाह से पहले उसका भंग किया नियम तोड़े तो फिर उसके इन कर्मों का दंड देना उसको ईश्वर को तो वो ऐसी खराब सी संतान भेजेगा आधी अधिक संस्कार वाली उसको दंड भोगना पड़ेगा, मैंने जो गलती की अशी संतान मी लिहिली भोगो इसो संभालते सुधारते रो, बनाते रो, पिटते रो, मार खाते समोर संतान भेज रा ईश्वर जनमे कर्मो काल है, इस का है इसमे हम संभावना कर सकते की पिछले कर्मो काल द्या ईश्वरने हो ऍड कर बस य अवसर दिखता है। और कोवसर नाही दिखता यहा पे और अपवाद हो सकता जे कर्म को मोठे तोर पे मॅच करे संस्कारो कोर मॅच करे चिता के अच्छे संस्कार हो mm. बढ्या संता अच्छे संस्कार, इसलिए संस्कार, भी सार्ण सार्ण संस्कार भी भी हो संस्कार जुडेंग संस्कार जुडेंग कर्म जुडेंगे मुख्य कर्म हा मुख्य कर्म मुख्य होगे कर्म क्यूक जो फल मिळता व कर्म का फल मिळता संस्कार तो अतिरिक्त लाभ है तो अडिशनल बेनिफिट है क्यूक कर्म का लाभ तो सिन्ही चिजे ह जात होता जी पर संस्कार विशेष संस्कार विशेष अडिशनल है, वो है। वो तो अतिरिक्त लाभ ह कर्म करेगे फल मिळेगा जाति हो अमेर कर्म का फल मिळ संस्कार है वो साथ आयंगे जिसके जैसे संस्कार है कै सँकडो जन्म आयंगे व अतिरिक्त बाहेर मुख्य फल तो है जाति आयु हो कर्मो का फल संस्कारो का नाही तो जितना मैंने समझा समझ में आया मेरी बहुत लंबा चिंतन किया जितना मुझे समझ में आया उसके अनुसार एक ही अवसर ऐसा दिखता है कि संतान प्राप्ति के समय ईश्वर पुराने किसी कर्म का फल देता हो बाकी और बीच बीच में नहीं देता बीच बीच में तो जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी का फल मिलता है वो दृष्टिजन्म वेदनीय माना जाएगा आप मेहनत कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा इसमें क्या करें समझ नहीं आ रहा फिर चिंतन करो फिर चिंतन करो चिंतन करो करते करते करते ये सारी जो मेहनत हो रही है इसके फल में ईश्वर आपको उवा दे देगा इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो तो फिर वो बात बन जाएगी ऐसे ये दृष्ट जन्म वेदनी समझना चाहिए जी तो ये तीन भाग हो गए तो ये विपाक जो नियत विपाक प्रधान कर्म है उसके नीचे दब जाएगा और दो जन्म पांच जन्म दस जन्म बीस जन्म, जन्म के बाद फल देगा ये तीसरा भाग हो गया अब इसकी थोडी थोडी और व्याख्या करते त्र त्र अविपक्वस अविपक नाशो नाशो यथा यथा शुक्लकर्म शुक्लकर्म उदया उदया इहैव इहश नाश कृष्ण कृष्ण तो कहते है तत्र इस संदर्भ में जो पहला पक्ष था कृतस्य अविपक्वस्य नाश किए हुए कर्म का जो नाश है जो अभी कच्चा है फल देने के लिए तैयार नहीं है योग्य नहीं है तो वो नाश हो जाएगा तो नाश का अर्थ खोलते आगे अर्थात शुक्ल कर्म उदया वो नाश कृष्ण हमने अच्छे अच्छे कर्म कर लिए शुक्ल कर्म शुद्ध कर्म अच्छे कर्म उनका उदय होने से यही वो कृष्णस्य से नाश है अभी अभी इसी जन्म में जो बचपन में कुछ गलतियां की थी वो दब गई आज एक व्यक्ति जाग गया उसको जागृतिया आ गई वही अच्छे काम करने चाहिए बचपन में कुछ गलतियां कर ली थी तो वो जब अब जब से जागा तब से वो अच्छे अच्छे नए नए कर्म करता जा रहा तो बचपन वाली गलतियां उसकी दब जाएंगी वो उसको परेशान नहीं करेंगी तो एक तरह से वो नाश हो गया आदर्शन हो गया लोप हो गया अभी वो कुछ परेशान नहीं करेगा कभी न कभी तो देगा दंड जब भी देगा पर फिलहाल तो रुक गया इस संदर्भ में किसी वचन को धृत करते हैं यत्र इदम उक्तम यदम उक्तम देश देश ह वई दई कर्मणी कर्मणी वेदित हुए वेदित वे हुए वे। पापक पापक एको राशि एक अपहंती अपहंती तो किसी विद्वान का ये वचन उद्धत किया है द्वे, द्वे हो दी कर्मणी वेदी तव दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए ऐसा समझना चाहिए कि दो दो प्रकार के कर्म होते हैं पुण्यकृतो एको राशि ऐसा अन्वय करेंगे एक पुण्यकृत राशि है राशि मतलब ढेर समुदाय पुण्यकृत कर्मों का एक बंडल है उसका समुदाय है वो पापकस्य से वो पाप वाले कर्म को दबाती है तो अब ये अर्थ उस पिछले वाक्य से सेट हो रहा है यह वनाशक कृष्ण से कृष्ण को दबाया था तो इस वचन में भी यही अर्थ निकलना चाहिए कि पुण्य कर्मों ने कृष्ण कर्मों को पाप कर्मों को दबा लिया और वो पापकर्म अब हमको परेशान नहीं कर रहे कोई हमको दुख नहीं दे रहे फल नहीं दे रहे तो जब दो तरह के कर्म होते हैं एक पाप के एक पुण्य के तो क्या करना चाहिए तो आगे बताते हैं तद इच्छस्व तदस्व कर्माणी कर्मा सुन सुन करम कर्म कवय कवय वेदयंते वेदयंते, वेदयंते। बहुत अच्छा बोलती है बेटिया <laughs> बहुत बढ़िया बोलती है बहुत शुद्ध गलती है तो यहां कह गुरुजी उद्यार्थी कोझा रे हे बाता होगे की भेखो दो दो प्रकार के कर्म होते एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते तो क्या करणार अच्छे कर्म बरे कर्म को दबा करलिये सो करलियेस क्या कर सकते अविष्य यही करते भविष्य अच्छे अच्छे करते जाओ और बुरे बुरे दबाए रखो फिर जब नंबर आएगा तब देखी जाएगी फिलो तो अच्छे अच्छे कर अच्छे कर्मो की संख्या बढाओ अपना पुण्य का बंडल अच्छा बढ़ाओ उसका पलड़ा भारी करो तो कहते हैं तद इच्छस्व सुकृता कर्माणी कर तुम इसलिए सुकृत कर्म करने की इच्छा करो अच्छे अच्छे कर्म करो ऐसा गुरु जी समझा रहे थे ते कर्म इ कवयो वेदयंते कवयो विद्वान लोग ते तुम्हारे लिए कर्म का ऐसा उपदेश वेदयंत बताते हैं इस संदर्भ में कर्म फल के संदर्भ में विद्वान लोग तुम्हारे लिए कर्म का ये संविधान बताते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो बुरे काम मत करो अच्छे काम बुरे काम को दबा लेते हैं। तो अच्छे करोगे तो बुरे कर्म जो पीछे वाले हैं वो दब जाएंगे और आगे बुरे होंगे नहीं उन आगे बुरे कर्मों से हम बच जाएंगे और अच्छे अच्छे करते जाएंगे पुण्य का परड़ा भारी होता जाएगा आपको अच्छी तरह सोचते दिए इसलिए ऐसा काम करना चाहिए तो ये वचन उद्धृत करके व्यास जी महाराज ने यह बताया कि एक कर्मों का विभाग ऐसा है जो कृतस् अविपक्व से, से नाशक काफी देर तक वो दबा रहता है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं दूसरा विभाग प्रधान कर्मणी आवाप गमनम तो दूसरा भाग ये बताया था कि जो प्रधान कर्मों में पीछे से स्टॉक में से कुछ आकर के मिल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं और फिर वो अगले जन्म में फल देते हैं तो पिछले स्टॉक में बहुत सारे कर्म पड़े इस जन्म में जो हमने 80,000 हजार नहीं अस्सी परसेंट कर्म किए थे उससे मिलते जुलते जो पिछले स्टॉक में है वो आकर के इसमें मिलेंगे इस संदर्भ में वचन उदृत करते हैं यत्र इदम उत्तम यत्र इदम उत्तम सल्प संग कर संकर सपरिहार सपरिहार सप्रत्यवमर्श सत्यवर्ष कुशल कुशल न अपकर्षा न अपकर्षा अलम अलम कहते हैं सियात स्वल्प संकर स्वल्प थोड़ा सा संकर मिक्स होना सियात होगा थोड़ा सा मिश्रण होगा हम जो बहुत सारे पुण्य कर रहे हैं और पीछे हमारे पाप भी हैं कुछ मान लो पीछे वाले थोड़े पाप भी इस पुण्य में घुल मिल जाएंगे और हमको फल देंगे वो कौन से पाप कहां जोड़ने वो तो ईश्वर डिसाइड करेगा वो तो हमारे बस का नहीं है समझ रहा तो जो भी निर्णय करेगा कि भाई इसके बहुत सारे पुण्य है कुछ पिछले पाप भी कर रखे उनका फल भी इसी जन्म में देना मान लो पीछे वाले पाप भी इस जन्म में जोड़ के दे दिया उसने ठीक है किसी का कान में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है बाकी सारा सारी ठीक है कान में थोड़ी सी गड़गड़ -गड़ कर दी कुछ पाप किया था उसका दंड देना कान खराब कर दो इसका आधा एक भी नहीं आधा <laughs> किसी के पाव में थोड़ा सा टेढ़ापन कर दिया मामूली सा किसी के छ की साथ, पांच की साथ उंगली निकाल दी थोड़ा सा दंड देना उसका मान लो ऐसा कर दे पर तो कहते हैं सपरिहारा उसका तो हम समाधान कर लेंगे सात उंगली निकाल दी छह उंगली निकाल दी ऑपरेशन करके कटवा देंगे ठीक है तो फालतू को कटवा देंगे अपना काम चल जाएगा अथवा मान लो थोड़ा बहुत पांव टेढ़ा होगी तो कोई बात नहीं काम तो चलता रहेगा इतना बहुत सह, सहन कर लेंगे वो उसके लिए आ गया सत्यवर्षा इतना तो सहन कर लेंगे थोड़ा सा दंड मिलेगा इतना तो सह लेंगे जो भी आकर उसमें मिक्स होगा इस प्रकार से हो सकता है उसका समाधान भी हो जाए अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं उसको हम सहन कर लेंगे थोड़ा बहुत चलेगा जो पाप का सम्म्रण होगा दुख रूप दंड मिलेगा वो कुशलस्य अपकर्षाय अलम न हमारे जो पुण्यकर्म है उसको वो पूरा नष्ट करने में समर्थ नहीं होगा पुण्यकर्म हमारे बहुत सारे हैं अभी कारण बता रहे हैं वो जो पापकर्म आकर जुड़ेगा वो हमारे पुण्यकर्मों का जो सुख फल है उसको पूरा नहीं दबा पाएगा समर्थ नहीं होगा वो अलम न मतलब इतना समर्थवन नहीं होगा कस्मा बोलिए कुशलम हिमे कुशल बहु बहुत अस्प अय आवाप आवाप गर्गे अवर्गे अपकर्ष अपकर्ष अल्प इति तो वो जो पाप का थोड़ा सा दंड आएगा वो हमारे सारे पुण्य को दबाने में समर्थ नहीं होगा अकस्मात क्यों उत्तर देते हैं कुशलम ही में बहु अन्य दस्ती मेरा और बहुत सारा कर्म जमा कर रखा है उसकी ताकत अस्सी नब्बे है ये 5-10% परसेंट आगे सारे को थोड़ी बिगाड़ देगा थोड़ा ही बिगाड़ेगा पांच दस बिगाड़ेगा नब्बे तो सुख मिलेगा इस प्रकार से यत्र अयम अवापम गता जो कि ये पीछे से आकर दस पाप इसमें मिल भी जाएगा तो स्वर्ग अपनी अल्पम अपकर्षम कर मेरे सुख में थोड़ा ही नुकसान करेगा थोड़ा ही उसको बिगाड़ पाएगा ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा इतना तो सह लेंगे चल जाएगा कोई बात नहीं हिम्मत रखो इतना तो चल जाएगा इस प्रकार से ये व्यवस्था हुई तो इससे पता चलता है कि एक कर्मों का विभाग ऐसा भी है जो बीच मतलब नेक्स्ट अगले जन्म के समय पर वो जुड़ करके फल देता है मुख्य कर्म में अस्सी परसेंट कर्मों में पिछले 5 दस बीस आकर के जुड़ते हैं जो उससे मैच करते हैं और वो हमको अगला जन्म देते हैं एक विभाग ये हो गया अब आगे तीसरा चलिए नियत विपाक नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत व चिरम अवस्थानम ये तीसरा विभाग है कि नियत विपाक प्रधान कर्म से दबे हुए का देर तक पडे राहना मतलब दो साल, सर्व साल, सो सर्व हजार सल काफी देर तक उसका दबा पडा राहना तीसरा विभाग है कथम इथे कथम अदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक नियत, नियत विपाकर्मण कर्मण समानम समानमरण अभिव्यक्ती कारण अभिव्यक्ती कारण उत्तम उक्तम नदृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अनियत विपाक तो जो ऊपर एक पंक्ति आई थी ना प्रायण अभिव्यक्त एक प्रगटके न मिलित एकमय जन्म करोती तो वो जो मृत्यु के समय जो व्यक्त होता है कि इसका कर्माशय कैसा रहा उसी के आधार पर उसको अगला जन्म मिलना वो मुख्य कर्म थे तो वो जो कर्म की अभिव्यक्ति हो रही है वो प्रधान कर्म की अभि व्यक्ती हो रही है और वीय विभाग आहे अगला जनम मिळणार आहे उशी के आधार पे अनुमान लगा आदमी कॅसा था अच्छे काम करिचारे अफसोस मना रेसो अच्छाही जनम मिळेल मुख्य कर्मो का फल डिसाइडेड होगा की अगला जनम अच्छा मिणेवाला अगर अधिकतर जनता हे कहछा जन छूटी खाखा दुखी कर रखा लोक पीछा चूटा अब थोडा सुख की सास लगे अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो समझ में आ गए इसने पाप कर्म ज्यादा की तो ये नियत विपाक का ही अभिव्यक्ति है इसको फिर आगे दंड मिलने वाला तो कह रहे हैं अदृष्ट जन्म वेदनी अस्त नियत विपाक कर्मणा जो नियत विपाक है मुख्य कर्म प्रधान कर्म अस्सी प्रतिशत उस गिनती से बीस उसी का ही नियम है कि वो मरणम अभिव्यक्ति कारणम उत्तम मृत्यु जो है वो उसकी अभिव्यक्ति करता है 80% परसेंट की और 20% परसेंट जो इससे अलग ढंग के कर्म थे उसका पता नहीं चलता वो तो दबे रहते हैं छुपे रहते हैं तो न तो अदृष्ट जन्म वेदन से अनियत विपाक से ये बचे हुए बीस उसका ये नियम नहीं है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है मृत्यु से तो ये तीसरा विभाग हो गया तो ये पड़ा रहेगा बहुत दिनों तक दो सौ साल हजार साल तब उसके बाद उसका फल मिलेगा अब आगे बढ़ेंगे अदृष्टजन वेदनीय अदृष्टजन वेदनी अनियत वा विपाक विपाके न उपासी उपासी समानं कर्म कर्म अभिव्यंजकम अभिव्यंजकम निमित्तम नि विपाकाभिमुखम नोती करो ठीक है ना ये जो तीन भाग किए हमने अनियत विपाक के अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक तीन भाग किए ना तो कह रहे हैं कि वो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है और कर्म अनियत विपाक है वो तीन में से चाहे जो भी हो तत नश्येद वा, चाहे तो बहुत लंबे समय तक दबा रहे और आवाप वच्छेद अथवा शीघ्र ही आकर के मिलकर फल देवे अथवा अभिभूतम व चिरम अपनी उपासित दो सौ साल पड़ा रहे जैसा भी हो वो तब तक फल नहीं देगा यावत सामानम कर्म अभिव्यंजकम अस्य निमित्त न विपाकाभिमुखम करोती जब तक मुख्य कर्म उस तरह के नहीं आएंगे जो ये तीन भाग वाले कर्म है इनके अनुकूल जब तक मुख्य कर्म नहीं आएंगे तब तक ये पड़े रहेंगे और जब जब जैसे जैसे मुख्य कर्म आते रहेंगे उससे जो जो मैच करता होगा वो आकर के फल देता रहेगा ठीक है ना इतना तो मोटा मोटा क्लियर ठीक है तो जब तक वो मुख्य कर्म आके उसको फल के अभिमुख नहीं करेगा तब तक वो तीन गतियों में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा तद तद विपाक देश देश काल काल, काल निमित्त निमित्त अनवधारणा अन कर्मगति कर्म विचित्र विचित्र दुर्विज्ञान दुर्विज्ञान ची चब ये जो अनियत विपाक के तीन भाव हुए ये सारा अभी अनिश्चित है तो यहाँ व्यास जी महाराज कह रहे हैं तद विपाक उसी अनियत विपाक कर्माशय का जो फल है उसका अभी कोई देश का निर्णय नहीं है किस देश में जन्म मिलेगा भारत में चीन में जापान में किस स्थान पर किस द्वीप में मिलेगा किस महाद्वीप में मिलेगा कोई डिसाइडेड नहीं है किस काल में मिलेगा 500 साल बाद या 5000 साल बाद कोई निर्णय नहीं और किस निमित्त से मिलेगा मनुष्य के शरीर में गधे के शरीर में पशु के शरीर में पक्षी के शरीर में कैसे क्या मिलेगा वो भी कोई डिसाइडेड नहीं है इसलिए इसका निश्चय न होने से यम कर्म गति है विचित्र ये कर्मों की जो गति है बहुत विचित्र है कर्मों का सारा विज्ञान कर्म फल व्यवस्था बड़ी विचित्र है दुर्विज्ञाना चाहिए थी इसको समझना बहुत कठिन है हमने बहुत जोर लगाया पर समझ में नहीं आई इसलिए हम भी हाथ ऊंचा कर रहे हैं भैया नहीं आई समझ भगवान की जाने सारी कर्मफल व्यवस्था हम इतनी इतनी समझ पाए कि अच्छे काम करो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा बुरे काम करोगे तो खराब हो जाएगा सुख चाहिए तो अच्छे काम करो और दुख दुःख चाहिए तो फिर जो मर्जी आए करो तो दुख कोई चाहता नहीं इसलिए यही सुझाव है कि अच्छे काम करो बस भगवान पर भरोसा करो वो न्याय है आपके कर्म फल खा जाएगा आप अच्छा करोगे तो जरूर देगा और बुरा करोगे तो माफ नहीं करेगा बस इतना मोटी मोटी दो बात सीख लो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा तो इतना ही समझने पर्याप्त है बाकी सारा समझना हमारे बस का नहीं है हम नहीं समझ पाएंगे कोई भी नहीं कोम पायगा केवळ ईश्वरही समजता हा बोलये यहा एक ॲसा अर्थ कर सकते, जो प्रधान कर्म कर्म है नियत करेडित फलो देशकाल निमित्त अनावधारणा तीनो कोला जो भूत घटायगा नाही अनियत विभाग के जो तीन भाग किये ना केवल नीयत विपाक कर्माशय बीस हजार जिका फल अभि तुरंत मिलने मिळाय बहुत अच्छा आदमी मतलब अगला जनम अच्छा होनता कहरिय जनछूटी बेकार दुष्ट आदमी हमारी समज म आयको तो दंडही मिलने वाला है। तो पशु पक्षी बनेगा कोल मछली बनेग बरगद का पेट बनेगाही दंड मिळेगा ठीक आहे समजा आता परत गौण कर्म थे बीस पांच हजार पच्चीस में से जो पांच बच गए जो पिछले स्टॉक में गए ये उसकी बात है उसका पता नहीं चलेगा पता नहीं कब कहां फल मिलेगा अच्छा बुरा जो भी होगा वो ईश्वरी जान है वो हम नहीं समझ सकते बहुत कठिन है इसको समझना हमारी योग्यता नहीं बुद्धि नहीं करोड़ों प्रकार के कर्म हैं करोड़ों और लाखों प्रकार के उनके फल हैं क्योंकि सिद्धांत यह बनाया था कि बहुत सारे कर्मों का एक जनम अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपने भी सुना हमने भी सुना चौरासी लाखिया है सुन रहे तो चौरासी लाख तो जन्म हो गए और अनेक कर्मों से एक जन्म हो रहा है तो आप कर्म की गिनती कर रहे हो चौरासी लाख तो जन्म ही है तो करोड़ों में जाएंगे कर्म तो करोड़ों प्रकार के कर्म हम कहां तक समझेंगे हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम तो लाखों प्रकार के जीव जंतुओ समज पा कितनी कित योनिया का समुद्र मे कॅसी कॅसी योनिया हो डिस्कवरी चॅनल पे दे पता चला पहिले तर ना चिडियाघर मेखी ना गेली मोहल्ले अडोस पडोस की नाही देखी व्हा देखने से पता चला कैसे कैसे जीव अब भी एक है अलग बात चौरा लाख है या नाही है पचास लाख है असाख है अधिक है हमे नाही माग पर इतनामे आता की लाखो इतनामेंट बीस लाख हो पचास लाख हो अस्सी लाख हो जितनी तो इलिम समज नहीं नाही बुद्धी नाही आहे क्षमता नाही आहे इलिया व्यासजीने हमारी समज मी आयागवान जाना बहुत है, हैर सारी जो समज नाही सकते ज्यादा जोर लगाने जरूर नाही आहे अदि मी बहुत सारा पान सारा पी लिंगे नाही पी सकते तो कित पियंगे दो ग जित जर होतना पि लगे बाकी छोड द जितने से अपना काम चल जाए उतना हम लाभ ले लेंगे बाकी छोड़ देंगे इसी तरह से कर्म फल को मोटा मोटा पांच सात नियम जान लेंगे इतने में हमारा काम चल जाएगा सारा नहीं जान सकते छोड़ दो उसकी कोई जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं तो ये मोटा मोटा बताई दिया कुछ कर्मों का फल इस जन्म में कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में कुछ कर्मों का फल केवल जात केवल आयु कुछ का केवल भोग और कुछ का दोनों और जो अगले जन्म में मिलेगा उसके तीन फल जाती आयु भोग तो मुख्य सिद्धांत हैं जाती आयु है भोग बस वाक्य और पढ़ लेते हैं भाष्य पूरा हो जाएगा न उत्सर्ग से उत्सर्ग अपवादात अपवादात निवृत्ति निवृत्ति एक भविक कर्माशय कर्माशय अनुज्ञाते कहते हैं अपवादात, अपवाद होने से उत्सर्ग से न निवृत्ति उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती उत्सर्ग मतलब सामान्य नियम कॉमन लॉ एक्सेप्शन के होने से कॉमन लॉ डिस्ट्रॉय नहीं होता हाँ वो उसका विनाश नहीं होता कॉमन लॉ तो रहता ही रहता है एक आदि कोई एक्सेप्शन होती है अपवाद के होने से मूल सिद्धांत का सामान्य नियम का विनाश नहीं होता उसके निवृत्ति नहीं होती इसलिए मूल सिद्धांत क्या है मुख्य सिद्धांत एक भविक कर्माशय कर्माशय एक जन्म को उत्पन्न करता है और उस एक जन्म में तीन फल होते जाति आयु भोग यह मुख्य सिद्धांत है और अपवाद क्या है कि कुछ कर्म केवल आयु फल को देते हैं कुछ कर्म केवल भोग फल को देते हैं कुछ कर्म दोनों फल को देते जो दृष्ट जन्म वेदनी है ये अपवाद है और मूल सिद्धांत है कि कर्मों का फल जातीय भोग जो सूत्र में बताया वो मुख्य सिद्धांत है बस तो अपवाद होने से वो मूल सिद्धांत का विनाश नहीं होता इस तरह से मूल सिद्धांत को भी समझे और अपवाद को भी समझें और दोनों को अच्छी तरह समझ के अपना बुद्धि से काम ले अच्छे काम करें बुरे काम से बचें किया वह कर्म कभी निष्फल नहीं होता जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा माफी वाफी कुछ नहीं, कोई कन्सेशन कोण छूटछाट कोई रियायत, कुछ नहीं, जो करी आहे भोगना पडेगा चे अच्छा हो या बुरा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो, बुरा मिळेगा अच्छे मेसे बुरा मायनस होण्या बुरे में से अच्छा माईनस होणेवाला नाही दोन बाते पक्की इसिसमोर काम करी कर्मफल की चर्चा इसे जो उलझने वॉली बाल रीथी ना बीच बीच मे फल देना हा ना ये नहीं। जैसे लोग मानते ना हमारे किसी की किस्मत बहुत अच्छी आहे जॉब जौ, मिल गईस लॉटरी लगे हां बीच बीच मे मानते पूर्व जनम का कर्मफल बीच बीच फल मिळता राहता है जे आपण कही ती भाई हम मेहनत कर रहे हैं और अचानक उह आ गी और हमारा काम बढिया होगा तर हम इसो पिछले जनम का कर्मफल मानले तो ॲसा नाही अधोत्तर दे अब जो लोग मानते हैं जो भ्रांति फैली लोगों में उसका थोड़ा सा उत्तर देना है. कि लोग समझते हैं, मेरी लौटरी लग गई तो ये मेरा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी अथवा मुझे नौकरी मिल गई और दस लोगों को नहीं मिली मेरी किस्मत जागी है मेरा कोई पिछला कर्म जागा है जिससे मुझे जॉब मिला और बाकियों को नहीं मिला ये ऐसा नहीं है क्यों नहीं है इसको समझने के लिए तीन बातें समझनी पड़ेंगी कर्मबल से संबंधित वो तीन बातें बोलिए एक है कर्म का परिणाम कर्म का परिणाम दूसरा है कर्म का प्रभाव कर्म का प्रभाव तीसरा है कर्म का फल कर्म का फल ये तीनों अंतर है तीनों अलग अलग, अलग चीज है लोग इन तीनों को अलग अलग नहीं समझते इसलिए ये भ्रांति पैदा होती है परिणाम अलग है कर्म का प्रभाव अलग है कर्म का फल अलग है एक दृष्टान से तीनों बात समझ में आएंगे एक व्यक्ति घर से चला बाहर बाजार में सामान खरीदने शॉपिंग के लिए मान लो संडे का दिन है रविवार है और सुबह का टाइम है दस ग्यारह बज रहे तो वह जब घर से चला तो उसके बच्चे ने कहा पापा पापा मैं भी साथ चलू बच्चे की उम्र 6-7 साल की मान ली छोटा भी बच्चा है तो छोटे बच्चे चंचल होते ही तो उसने कहा नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा पिताजी ने कहा बेटा तुम घर में बैठो सड़क टूटी फूटी है वहां पर खुदाई चल रही है ऊंचे नीचे पत्थर है और तुम तुम्हारी आदत है तुम इधर देखते हो उधर देखते हो दुकान का बोर्ड पढ़ोगे पतंग को देगे और तुम टकराओगे और फिर तुम गिर जाओगे तुम्हें चोट लगेगी तुम यहीं रहो मैं लेके आता हूं सामान उसको समझाया वो तो बच्चे तो जिद करते ही उन्होंने नई नई नहीं, नहीं मैं भी चलूंगा साथ तो पिताजी ने शर्त लगाई कि एक शर्त पे ले चलता हूं तुम पतंग को नहीं देखोगे, इधर उधर दुकन का बोर्ड नहीं पडोगे सडक पर ध्यान से देखकर चलोगे पत्थर नाही टकराओगे चोट नहीं खाओगे इ शर्त ले चलता हूं। बोलो मंजूर उने मंजूर उसो तो चलने का शौक है बाजार उसो इतकं थोडी गंभीरता मालूम है व्हा परत दुकान नाही देखणी आहे बोर्ड नाही देखना या पतंग नाही देखणी वस्पर ध्यान नाही देता वो बस हा करताय तुम जैसे चलो बच्च की मानसिकता तर ॲसी होती तो हा कर ठीक आहे मैं ऐसी गडबड नहीं करूंगा चलो तो चल पडे अब जब बाजार में पहुंचे तो सडक टूटी पूटी तो थी खोद री ती उच्नीचे पत्थर वी हुआ जिंका थी क्यकी बडो कोनुभव होता ना बच्चा ॲसी गलती करेगा इले पहिले समजा की तुम मत चलो उसई नी मी चलूंगा जिद्द की चलो ल चले और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी बच्चे ने इधर उधर देखना शुरू किया दुकानों के बोर्ड पढ़ने शुरू किए और कोई पतंग वतंग भी छोड़ रही थी वो भी देखी और बस टकराए पत्थर से और गिरा <laughs> गिरा और फिर चोट लगी तो चोट लगी तो पिताजी को पता लगा अरे चोट लगी उसको उठाया बच्चे को तो दो थप्पड़ लगाए नालायक तुझे घर में बताया था घर में समझाया था ना पत्थर से टकराना नहीं तुमने फिर वही गलती की जो तुम्हें रोका तुम्हारी समझ में नहीं आती दो थप्पड़ लगाए ऐसा होता है होता है अब इस घटना में देखिए यहां तीनों चीजें आपको समझ में आएंगी कर्म का परिणाम कर्म का प्रभाव कर्म का फल बच्चा लापरवाही से चला सड़क पर यह कर्म है लापरवाही से चला सावधानी से नहीं चला बोर्ड देखता रहा दुकानों के पतन को देखता रहा ये गलती की उसने अब इस गलती का परिणाम क्या हुआ पत्थर से टकरा और गिरा गया थोड़ी चोट भी लगी यह कर्म का परिणाम है लोग इसको फल मानते हैं यह भूल यह फल नहीं है यह तो कर्म का परिणाम कर्म क्या है क्रिया एक्शन जो क्रिया है एक्शन है उसका नाम है कर्म और साइंस में यह सिद्धांत है कि एक्शन का रिएक्शन होता है उसका ईच एंड डिपोजिट रिएक्शन होता है कोई भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी तो क्रिया की जो निकटतम प्रतिक्रिया है नियरेस्ट रिएक्शन है एक्शन का उसका नाम है कर्म का परिणाम अब बच्चा जब चला लापरवाही से पत्थर से टकराया ये तो कर्म हुआ पर इसका रिएक्शन क्या हुआ गिर पड़ा टकराएगा तो गिरेगा यह उसका परिणाम था उसका रिएक्शन था यह फल नहीं था अब जब बच्चा गिर पड़ा तो पिताजी को पता चला अरे बच्चा गिर गया तो मन में गुस्सा भी आया दुख भी हुआ कि बच्चे को चोट लगी है और वो नहीं चाहते थे वो ही काम हुआ उससे उनको थोड़ा अफसोस हुआ कष्ट भी हुआ मन में कि ये फिर लगी चोट मैं नहीं चाहता था कि बच्चे को चोट लगे ये उनके मन में जो दुख हुआ यह है कर्म का प्रभाव जो पिताजी को दुख हुआ गुस्सा भी आया ये उसका प्रभाव है अब फिर उसको खड़ा किया और लगाए दो थप्पड़ ये है फल इसको दंड मिला ये है कर्म का फल तुमने पहले समझाया था तुमने फिर गलती की अब दंड हो दो थप्पड़ लगाए अब दिमाग ठीक होगा हाँ अब ठीक चलूगा अब ध्यान से चलूगा अब सही हो गया खुद दिमाग बचेगा तो ये कर्म का फल है तो फल अलग हुआ परिणाम अलग हुआ इस तरह से इनको अलग अलग समझना चाहिए तो समझने के लिए क्या परिभाषा बनाएंगे जो क्रिया है उसका नाम है कर्म ये परिभाषा है जब परिभाषा पकड़ के चलेंगे तो आपको पचासों समस्याएं हल हो जाएंगी आप सब जगह उस परिभाषा को लागू कर सकते हैं और आपकी सारे संशय भ्रांतियां दूर होते जाएंगी जो क्रिया है उसका नाम है कर्म क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया वो है कर्म का परिणाम और उस घटना को क्रिया को कर्म को जानकर जानने वाले व्यक्ति के मन में जो भी सुख दुख होता है उसका नाम है प्रभाव प्रभाव की शर्त यह है कि यदि उस घटना को जानेगा उसकी सूचना मिलेगी तब तो प्रभाव पड़ेगा यदि सूचना नहीं मिली तो प्रभाव नहीं पड़ेगा उस घटना की जानकारी नहीं हुई यदि उस कर्म की जानकारी नहीं हुई किसी को तो प्रभाव नहीं पडेग जैसे इसी उदाहरण मेते बच्चा जब सडक पे गिरा बच्चा जे सडक पे गिरा जी पिता कोर हो को मे पता नाही बच्चा सडक पे गिरग्या मां को असर नाही होगा कोण प्रभाव नाही पडेगा पर पिता कोता प्रभाव पडेगा व दुखी होगा क्रोधी आयगा दुखी हो प्रभाव की शर्त है सूचना मिली तो प्रभाव होगा नहीं मिली तो नहीं होगा और इसका एक और बात भी है कभी कभी इसका प्रभाव उल्टा भी होता है बच्चा गिरा उसके पिता को पता चला तो उसका पिता दुखी हुआ क्योंकि उसको अपने बच्चे से राग है अपने बच्चे से राग है प्रेम है किस कारण से पिता को दुख हुआ और कल्पना कीजिए उस बच्चे का एक पड़ोसी बच्चा था वो दुश्मन था उसका पड़ोसी उसका एक बच्चा था दूसरा वो दुश्मन था उसको पता चला कि मेरा दुश्मन जो है वो गिरा सड़क गया उसको चोट लगेगी उसको मजा आएगा वो खुश हो जाएगा वो बहुत अच्छा हुआ इसके चोट लगी <laughs> उसको ये सूचना मिली तो वो खुश हो जाएगा ये भी प्रभाव हो है तो यह भी प्रभाव तब पड़ेगा जब उसको सूचना मिलेगी उसके शत्रु बच्चे को छूट सूचना मिलेगी तो तो प्रभाव पड़ेगा सूचना नहीं मिली तो नहीं पड़ेगा माँ को सूचना मिली तो उसको कष्ट होगा नहीं मिली तो नहीं होगा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये सूचना मिलने पर कंडीशन है तब पड़ेगा प्रभाव और जो फल है उसका नियम ये है कि फल जो है वो कर्म के, के अनुसार ही मिलेगा जितना कर्म उसी हिसाब से फल अच्छा कर्म है तो अच्छा फल बुरा कर्म है तो बुरा फल लापरवाही से चला ये बुरा कर्म है गलती की गलती की तो दंड मिला और बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की तो उसको इनाम मिला उसको घड़ी दे दी लोग बेटा तुम घड़ी रखो घड़ी का लाभ उठाना अच्छा काम किया तो अच्छा इनाम मिला और गलती की तो दंड मिला ये फल है फल में भी यह ध्यान रखना है कि कर्म की मात्रा के अनुसार फल की मात्रा होनी चाहिए गलती की दस रूपये की दंड दिया बीस रूपये तो अब गड़बड़ है अब पूरा फल नहीं है दस रूपये की गलती का दस रूपये तक का दंड तो ठीक है ये कर्म का फल है और 10 का ऊपर फालतू दिया दंड ये अन्याय है अब 10 रूपये का तो फल है 10 रूपये का अन्याय है ऐसा समझना चाहिए तब ठीक व्यवस्था समझ में आएगी क्योंकि न्याय कहता है जितना कर्म है उसी हिसाब से फल मिलना चाहिए एक महीना नौकरी की तो एक महीने का वेतन मिलना चाहिए दो साल का थोड़ी मिलेगा जितना कर्म उतना फल दो साल काम करो दो साल का वेतन मिलेगा बीस साल काम करो बीस साल का वेतन मिलेगा जितना करम उतना फल ये न्याय है तो गलती दस रूपये की है तो दंड भी दस रूपये का ही मिलना चाहिए तो दस रूपये की गलती पर यदि 15 रूपये का दंड दिया या 20 रूपये का दंड दिया तो फालतू जितना दिया वो अन्याय है दूसरी बात गलती की दस रूपये की और दंड दिया पांच रूपये का वो भी अन्याय कम दिया दंड और देना चाहिए तो वो कम दिया वो भी अन्याय है अधिक दिया वो भी अन्याय है और माफी कर दिया दंड दिया इन्हें वो भी अन्याय है तो न्याय तो वही है जितना कर्म उतना फल पर जैसा करम वैसा फल ऐसे मिलना चाहिए हाँ जी बोलिए कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलेगा दूसरे को नहीं ये न्याय है परीक्षा मैं दूंगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा हाँ मुझे मिलना चाहिए आप परीक्षा देंगे तो आपको फल मिलेगा मुझे क्यों मिलेगा जी बोलिए आपके जो उदाहरण आपल्या द्या बच्चे की मां हां जो आपल्या बोलाड लगा थप्पड अगर साथ मे मी मां, थी, और मां को तुझे बस मत आता डांटा तो मी मला वतायाजीने अगर तुम बच्चे को साथ में मत ल चलो और फिर मांली तो मां गलती है तो मां को भी मांड पडे उसकी गलती का दंड माँ को मिलेगा बच्चे की गलती का दंड बच्चे को मिलेगा दोनों ने गलती की दोनों को दंड मिलेगा फिर डांटनी पड़नी ना फिर डांट नहीं सकते फिर डांटने का अधिकार नहीं है क्योंकि पहले उसको सूचना दी नहीं गई तो माँ की कोई गलती नहीं है जब माँ की गलती नहीं है तो उसको डांट नहीं सकते वो फिर अन्याय बिना कर्म के दंड देना ये अन्याय है तो न्याय वही जो कर्म का फलो न्याय जो न्याय से मिले व कर्म का फल गलती हो तो दंड दे सकते नहीं तो नहीं बिना गलती के दंड नाही दे सकते थोडी गलती का अधिक दंड नहीं दे सकते गलती करने पर माफ नहीं कर सकते ये सारा न्याय ऐसे चलना च अेठ केोरने चोरी करली लोक क्या कहते साहेब शेठ का कोण पिछले जनम का कर्म फल आहे सारी दुनिया मी यु भ्रांती फैली आहे समी मानते की साहेब पिछला कर्म का फल है तो ये कर्मफल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां कर्म फल के नियम लागू नहीं होते करम फल के नियम क्या है अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का बुरा फल और मात्रा के हिसाब से फल और एक नियम है क्या कर्म को जाने बिना ठीक ठीक फल दिया जा सकता है, है नी नहीं? नहीं दे सकते है? तो एक नियम यह है कि फल देने के लिए पहले कर्म की जानकारी ठीक ठीक होनी चाहिए किसने क्या कब कहा कितना क्या कर्म किया वो पूरी जानकारी होनी चाहिए तब ठीक से न्याय हो पाएगा तो एक नियम यह है कि कर्म को जाने बिना फल नहीं दिया जा सकता एक दूसरा नियम यह है कि कर्म तो जान लिया और फल का पता नहीं कितना फल दे तो भी न्याय नहीं हो पाएगा तो न्याय करने के लिए फल का भी पता कर्म का भी पता हो दो नियम हो गए कर्म का बताओ हो एक नियम फल का ठीक ठीक बताओ हो कितने कर्म का क्या और कितना फल दिया जाए और तीसरा यह है कि कर्म फल देने का अधिकार सबको नहीं है योग्य व्यक्ति को है न्यायाधीश को है जो हम हमने अधिकार दे रखा है जिसको वो फल देगा सड़क पर चलने वाला आदमी थोड़ी फल देगा उसको अधिकार नहीं है कि वो ऐसे गलतियों का दंड देना शुरू कर दे ये तीसरा नियम है अधिकारी व्यक्ति ही फल देगा सब लोग नहीं देंगे तो इन तीन नियमों को वहां लागू करेंगे चोर ने सेठ किया चोरी की चार लाख रुपए की संपत्ति ले गया चुरा के लोग कहते हैं जी पिछले जन्म का कर्म फल हम पूछते हैं यह फल किसने दिया चोर।, चोर ने क्या चोर को मालूम है सेठ ने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था चोर को मालूम बोलिए हा या ना नहीं मालूम तो पहला नियम फेल हो गया चोर को पता ही नहीं मैं किस कर्म का फल देने आया उसको कर्म का पता नहीं और जब कर्म का ही पता नहीं तो फल कैसे डिसाइड करेगा तीन लाख की चोरी करूं या चार लाख की करूं या पांच लाख की करूं या सास में एक हाथ भी तोड़ू चोरी भी करो हाथ भी तोड़ो जैसे जेल भी होती है और फाइन भी होता दो दो सजा होती है अपराध की तो वो फल का भी निर्णय नहीं कर पाएगा दूसरा नियम भी फेल और तीसरा क्या चोर को अधिकार है सेठ के पिछले जन्म के कर्म फल देने का है तो फिर कहा कर्मफल तीनों नियम फेल हो गए इसलिए कर्मफल नाही हैर क्या है कर्म का परिणाम हैलि मीन बापष्ट आपले परिणाम अलग चीज फल अलग चिज चोरने न्याया कर्म किया मर्जी आपली स्वतंत्रता सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेठ के मल चोरी करिया न्याया कर्म और नये कर्म का परिणाम यो होठ कोर लाख का नुकसान होगा मल गायब होगा युसका परिणाम है सेठ को तो परिणाम भुगतना पड़ा कर्म किसने ने किया चोर में परिणाम भुगतना पड़ा सेठ को ऐसा रोज होता है सबके साथ होता है बस वाला गल, गलत चलाता है गाड़ी और ठोक देता है यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है कर्म को ड्राइवर करता है और परिणाम दूसरे भोगते ट्रक वाला शराब पी गाड़ी चलाता है और टू व्हीलर वाले वो मार देता है अब कर्म करता है ट्रक ड्राइवर और उसका परिणाम भोगता है वो टू व्हीलर वाला ये तो परिणाम है ये फल नहीं बोलिए तो जो परिणाम है वो भी बाद में हो सकता है क्या परिणाम तत्काल होगा अगर चोरी की उसने पर पता नहीं चला हाँ तो प्रभाव तो नहीं होगा हो। परिणाम तो हो गया चोरी की माल तो गायब हो गया परिणाम है माल एबसेंट हो जाएगा वहां से गायब हो जाएगा ये परिणाम सेठ को पता नहीं चला दो महीने बाद पता चला वो विदेश गया हुआ था जब लौट गया तब पता चला मेरे घर में दो महीना पहले चोरी हुई जब पता चलेगा तब प्रभाव पड़ेगा परिणाम तो उसी समय हो गया माल तो गायब हो ही गया दो महीना पहले ही जब चोरी हुई परिणाम तत्काल होगा प्रभाव तब मिल, तब होगा जब सूचना मिलेगी जब तक सूचना नहीं मिली प्रभाव नहीं होगा तो सुखी दुखी होना प्रभाव है ये प्रभाव है परिणाम ये प्रभाव है सुखी दुखी होना और कभी कभी किसी घटना से हमको जो जानकारी होती है उससे हमको कुछ नसीहत भी मिलती है शिक्षा भी मिलती है वो भी प्रभाव है जैसे बच्चे ने थप्पड़ खाया थप्पड़ खाया तो उसको अकल आई अब ऐसी गलती नहीं करूंगा यह इसका प्रभाव है यह दंड का प्रभाव है कि मैंने गलती की मुझे दंड मिला अब यह दंड भोगने का जो प्रभाव है वो यह है कि अब आगे गलती नहीं करूंगा अब मैं कान पकड़ता हूं अब गलती नहीं करूंगा ये प्रभाव है और यही दंड की सूचना सब बच्चों को दी गई स्कूल में पढ़ने वाले पांच बच्चों को सबको बताया गया कि अमुक दिन उस बच्चे को दो थप्पड़ लगे क्यों लगे क्योंकि वो लापरवाही से चला था सड़क पे और वो गिरा था और उसके पिताजी ने दो, दो थप्पड़ लगा के दंड दिया और आगे तुम लोग भी ऐसा करोगे तो तुमको भी सबको दो दो थप्पड़ पड़ेंगे जो भी गलती करेगी तो सबको सूचना दी तो उन सबको शिक्षा मिलेगी कि हां हमको ऐसा दंड नहीं भोगना है तो हम ठीक से चलेंगे तो ये सारा प्रभाव इसलिए महर्षि मनु ने कहा कि अपराधी को दंड देना हो तो सबके सामने खुले चौरामे दो, दो उका लाईव्ह टेलिकास्ट करो हे लाईव्ह टेलिकास्ट करो नाही लिखाने लिखा, लिखा की सब के समने दो तो आजकल की भाषा मे दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेराधिओ दंड देना चौरतर हजार आदमी बिठा केले के, के दोन हात कटते हैं, चोरो इंटरने पाच करोड खाया पचड खायाो करोड खाया इन दोन हात कटाने सबके सामने काटो सब और उसका लाइव टेलीकास्ट करो पूरे देश भर में दिखाओ देखो फटाफट लोग सुधर जाएंगे ये इसका प्रभाव पड़ेगा तो सूचना मिलने पर प्रभाव पड़ेगा घटना की सूचना मिलेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा दंड की सूचना मिलेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा आज देश में सुधार क्यों नहीं है दंड व्यवस्था फेल दंड की सूचना नहीं है घटनाओं की सूचना तो है आप अखबार उठा के देखो रोज लिखा है वोरी हुई डकती हुई बँक डकैती गंग वारू मार हुई, इतना लूट के इतके समन सोने चांदी की दुकान लूटली घटनाओ दंड कोई नी बंड की बाज दिखना दो ना बँक डकैती की तीन आदमिओ फाशी यहा गँग वार किया पाच आदमिओी वहां सड़क पर गोली से उड़ा दिया गया वहां मैदान में चौड़ा पर उसको गोली मार दी ये सरकार ने दंड दिया ऐसे दंड लिखते जाओ फटाफट भट अखबार में फटाफट भट लोग सुधर जाएं, वही सिद्धांत दंड के बिना कोई सुधरता नहीं अब दंड है नहीं ना दंड की सूचना है तो फिर लोग सुधरते नहीं तो ये सारा प्रभाव के अंतर्गत है सूचना मिलने पर उसकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे मन पर कि हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे ये है सारा प्रभाव तो घटना की जानकारी मिली तो उसका प्रभाव पड़ेगा उसके दंड की जानकारी मिली तो उसका प्रभाव पड़ेगा इनाम की जानकारी मिली तो उसका प्रभाव पड़ेगा ये देखो रोज टेलीविजन में समाचार आता है वो क्या जो खिलाड़ी होते हैं कोई क्रिकेट का खिलाड़ी उसको इतना इनाम मिला उसको इतना इतना, इतना प्राइज मिला उतना गोल्ड कप ओलम्पिक में इतना गोल्ड मेडल मिला ये मिला खूब सूचना निकालते हैं उसका तो दूसरों को भी जोश आता है देखो जब क्रिकेट मैच चलते हैं तो पूरे देशभर में किसी भी गार्डन में जाओ पार्क में जाओ सब क्रिकेट लेकर लगे हैं सारे खिलाड़ी सचिन बनेंगे सारे विद्यार्थी सब सचिन मानते हैं अपने आप को कि आज हम भी सचिन हैं, खूब खेलते हैं तो ये सारा प्रभाव है हो उसका जिस क्षेत्र में पैसा मिलता है उसकी सूचना जिस देश की जनता को मिलती है तो सब लोग उस पर प्रभावित होते हैं कि अच्छा इस फील्ड में पैसा मिलता है हम भी यही काम करेंगे मेडिकल में डॉक्टर को पैसा मिलता है तो फिर सब कहेंगे हम डॉक्टर बनेंगे इंजिनियर को पैसा मिळता इंजिनियर बनगे प्रभाव पडता प्रकार चे सारा प्रभाव के अंतर्गत है बोलिये अच्छा प्रभाव नाही पडता हा अमेने अच्छी बाब सिखाई और बच्च प्रभाव नाही पडा हम्ने जो सिखा उसकी शक्ती कम है और जो पिछले संस्कार हैसी शक्ती अधिक है उन दोनों की होती है टक्कर उनकी टक्कर होती है तो जो प्रभावशाली जो बलवान होगा वो जीत जाएगा आपने अच्छी शिक्षा दी उसकी शक्ति कम है और पिछले संस्कार बच्चे के खराब है पूर्व जन्मों के तो आपका जो प्रशिक्षण है उसकी शक्ति कम होने से वो बेकार जाएगा बेकार का मतलब वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप लाना चाहते हैं वो दब जाएगा पूरा लाभ नहीं दिखाई देगा आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा और यदि उसके पूर्व जन्म के बुरे संस्कार कमजोर हैं और अब माता ने बडा अच्छा प्रशिक्षण दिया अच्छे विचार अच्छे संस्कार अच्छे दृश्य दिखाना, अच्छा भोजन खिलाना अच्छी चर्चा अच्छी संगति सब अच्छा प्रशिक्षण बलवान है और पुराने बुरे संस्कार कमजोर है रिझल्ट दिखाई देगा उसके बुरे संस्कार दब जायगे पुराने वॉले और ये अच्छे नये संस्कार बनेगे ने प्रभाव सरिणाम दिखेग अभि कभी ॲसा होता दोनो की ताकत बराबर होती नया प्रशिक्षण भी उतना ही बलवान है पिछले संस्कार भी उतने ही बलवान है पिछले बुरे हैं और नया वाला अच्छा दिया जा रहा है तो उस बच्चे में दोनों घटनाएं मिलेंगी कभी वो अच्छा काम करेगा कभी गुस्सा करेगा पढ़ाई अच्छी करेगा लेकिन गुस्सा जरूर करेगा वो पूर्व जन्म के संस्कार है तो इस तरह से प्रभाव तो पड़ता है प्रत्येक क्रिया का प्रभाव पड़ता है प्रत्येक घटना का प्रभाव पड़ता है पर हमें हर जगह रिजल्ट नहीं दिखता उसका यही कारण है उसका यही कारण तो इसलिए हमको चारों ओर का वातावरण अच्छा बनाना पड़ेगा शुद्ध वातावरण बढ़िया खान पान दिनचर्या पठन पाठन चिंतन मनन दृश्य श्रवण जो भी सुनते देखते हूं। ये दो बहुत बड़े साधन है व्यक्ति को बनाने वाले आंख और कान दो इंद्रिया भगवान ने ऐसी दी इनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं पढ़ते हैं सीखते हैं जिसकी आंख खराब है वो कान से सुन सुनकर सीख लेता है <im gospel> जिसका कान है वो आंख से देख देख के सीखले दोन खराब होी नाही सकता वर जायगा जीने केले दोन एक तो चिसके दोन अच्छे फटाफट भट सीखतानो लाभ उठातो मे आख का जो आहे प्रभाव अधिक होता है कानसे जो हम विद्या पडते प्रभाव कम होता आंख से जो देखते सीखते हैं उसका प्रभाव अधिक होता है। बहुत प्रभावशाली होता आपण ताजमहल देखा आहे कितने साल पहले देखा चार पांच चार पांच साल आपको अच्छी तरह याद है, है ना और 5 साल पहले जो मैंने प्रवचन सुनाया था वो याद है 5 <laughs> महीने पहले का भी याद नहीं होगा 25 <laughs> दिन पहले का भी याद नहीं होगा <laughs> फर्क है ना दोनों <laughs> तो आंख से देखी चीज पांच साल तक याद रहती और कांसौ से भी पच्चीस दिन में साफ तो ये पता चलता है आंख से देखी चीज का प्रभाव अधिक होता है वर्षों तक बना रहता है कांचे सुनी ही चीज भूल जाता है, उसका प्रभाव कमजोर होता है, इसलिए आंख ध्यान से देखना चाहिए, बच्चे को अच्छी चीज दिखाओ, कभी खराब चीज तो उल्टा प्रभाव पड जाय समने अच्छे दृश्य लाव अच्छे अच्छी पुस्तक अच्छे अच्छे दृश्य अच्छी अच्छी बाते अच्छी चर्चा अच्छा कार्यक्रम हवन संध्या सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन इस तरको प्रशिक्षण देना पडेगा बच्चो को तब जा सुधार होता आज सारा उल्टा चल राविजन घर घर मे और टेलीविजन में क्या आता वो आप जानते ही कोई चॅनल चलाव हो, कोई न्यूज चॅनल चलाव हो, सब पे कचरा सब उल्टा सीधा नंगा फॅशन हे और वो चाहे न्यूज आती होती डा देते की नाही छोडते डिस्कवरी चॅनल आहोत डा चैनल क्यूको है चल व कचरा डाळे बिना चलता नाही आजकाल मानसिक स्तर ॲसा बन गोका देश बिगड राहा की उनको अच्छा दिखा नाही पाहि अच्छा सुना नहीं पा रहे टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल फोन ये सारे बिगाड़ के साधन है वैसे साधन अच्छे हैं पर इस समय बिगाड़ कर रहे हैं इनका उपयोग ठीक नहीं हो रहा अगर इनका ठीक उपयोग करें तो बहुत बढ़िया काम करेंगे जैसे मैं फेसबुक पर लिखता हूँ सुविचार तो उससे बहुत लोगों को लाभ होता है भारत से अमेरिका तक लोग पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं कितने कितने उसको पसंद करते हैं लाइक करते हैं एक संदेश लिखता हूं उस पर सत्तर अस्सी लोग लाइक बटन गंधवाते हैं तो मुझे पता चलता है हाँ लोग पढ़ते हैं इसको और समझते हैं फिर अपना फीडबैक भी लिखते हैं ऐसे यदि उपयोग किया जाए तो ये सारे साधन अच्छे हैं बहुत उपयोगी है ऐसा होना चाहिए पर ऐसे देश में बहुत थोड़े लोग जो इस तरह से सदउपयोग कर रहे हैं बाकी तो दुरुपयोग वाले इसलिए देश बिगड़ता है इसलिए दुनिया बिगड़ती है कि हम चीजों का सदुपयोग नहीं करते ठीक है तो ये हुई कर्मफल की बात तो कर्म का फल करता को ही मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा अगर कर्म कोई और कर रहा है और दुख सुख किसी और को मिल रहा है तो समझ लीजिए वो कर्म फल नहीं है वो कर्म का परिणाम हो सकता है जैसे ट्रक ड्राइवर ने स्कूटर वाले को ठोक दिया और वो मर गया तो कर्म तो किया ड्राइवर ने ट्रक वाले ने और नुकसान हुआ स्कूटर वाले को तो यह कर्म फल नहीं हुआ फल तो उसी को मिलेगा हम्म कोई शंका परिणाम किसको मिलना परिणामकर्ता पर भी हो सकता है दूसरे पर भी हो सकता है जड़ पर भी हो सकता है चेतन पर भी हो सकता है किसी पर भी हो सकता है परिणाम वो तो एक्शन का रिएक्शन है जहां एक्शन करेंगे वही रिएक्शन आएगा पत्थर उठाओ टीवी पर मारो टीवी टूट जाएगा वो जड़ वस्तु है उस पे परिणाम होगा क्योंकि क्रिया आपने जड़ वस्तु पर की और वही पत्थर किसी के सर में मारो उसका सर फूट जाएगा वो चेतन प्राणी है उसको जहां क्रिया होगी वही परिणाम आएगा और वी पत्थर अपने सर में अपने सर फूट जायगा तर जिसपे क्रिया होगी उशी पे परिणाम होगा जी बोलिये परिणाम जो परिणाम जो जे आप बो हो, जड पे भी होता बडा नुकसान हो सकता मी अम... रहाने एक गलती की वलतीसारे जनम लिया गलतीस भोगना पड रहा है। आप संसार में जनम लेना बंद करी मारेगा कोर नाही फोडेगा आप का परिणाम भोगना नाही पडेगा <laughs> जनम लनाही सबसे बडी गलतीस भोगना पडा वलतीने मैकी आपोगना पडता मु भोगना पडता पर मेरी समज म आहोत अच्छी तर समज म आहोत या जन्म लिना बहुत गलती आहे इसलिए मैं भाग रहा हूं फटाफट भट मोक्ष में के <laughs> मुझे अगला जन्म <जन्यान> नहीं चाहिए <laughs> मैं तो समझ में आ गया यहां तो बहुत है, कोई भी पत्थर मारेगा कोई भी गाड़ी वाला ठोक देगा है? कहीं से भी चारों तरफ से मौत आ सकती है चारों तरफ से हमला हो सकता है तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी इसलिए हम इन जो सारी समस्याओं से छूटना चाहते हैं उसके लिए केवल एक ही स्थान सुरक्षित है उसका नाम है मोक्ष बस मोक्ष में जाओ वहां कोई किसी का अटैक नहीं हो सकता कोई आक्रमण नहीं हो सकता ठीके बोलोरी देश्वर देश्वर कुत्ता बनायगा साप बनायगा गधा बनायगा बकरी बनायगा वेल मछली बोस जाति आयुभ होगा वही सूत्र पड रे की पाप करोगे तो दंड मिलेगा गधेची जाती मिळेगी कुत्ते का जनम मिलेगा वेल मछली का जनम मिळेगा जैसा कर्म वैसा फल फल निश्चित है फल की गारंटी लोग कहते कर्मण्य व अधिकार असते मां फलशु कदाचन लोग का श्लोक पडते की कर्म तुम्हाला अधिकार है, फल में कोई अधिकार नाही झोठ है, नहीं। गलत बात, फल में तो पूरा अधिकार है, 100% गारंटी है, फल तो मिलेगा, गा फल में अधिकार नाही तर कर्म क्यो करेगे आपई एक महिना नोकरी करो वेतन की चिंता मत करणार वेतन मत मांना आप काम करेगे वेतन मे अधिकार नाही आहे बस कर्म करो कोण पागल आहे का करेगा हो वो तो जॉब से पहले पूछेगा वेतन क्या दोगे पहले तो फल की बात करो मुझे समझ में आयोगा तो काम करू नाही क्यो करूंगा तो फल तो पहिले चो फल की चिंता कैसे नाही करेगा केवळ ईश्वर आहे जो फल की चिंता नाही करता क्यूस पहिले मजे मूब आनंद मॅसो कोणी आवश्यकता नाही फल की परवा नाही करता ना मांगता ना चो हमें तर हमारे पास तो आनंद नाही हमको तो आनंद च इसलिए हम पहले फल की बात सोचते हैं हम यह काम करेंगे फल क्या मिलेगा अगर फल अट्रेक्टिव है आकर्षक है हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें लाभ है तो, तो हम काम करेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा तो नहीं करेंगे अब दो चार दिन किया और समझ में आया कि यहां तो घाटा है बंद कर देंगे छोड़ देंगे नौकरी एक दुकान चलाएंगे उसमें घाटा हुआ दुकान बंद कर देंगे दूसरी करेंगे तीसरी करेंगे फायदा होना चाहिए तभी तो कोई काम करेगा नहीं तो क्यों करेगा तो फल तो चाहिए चाहिए फल की गारंटी है फल जरूर मिलेगा हाँ जी बोलिए अधिकारी जिसको अधिकार है दंड देने का वो दंड नहीं देता जी तो उसे कैसे कहेंगे तब वो अन्यायकारी है तब उसको दंड मिलेगा उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की उसने अपनी ड्यूटी ठीक से पूरी नहीं की अब ये उसका अपराध है क्यों नहीं की तुम्हें बिठाया किस लिए था यहां नहीं करना था तो छोड़ो रिजाइन करो कोई दूसरे को बिठाएंगे काम नहीं बिगड़ना चाहिए एक कारीगर को मशीन पर बिठाया कि तुम मशीन चलाओ और वो चलाता नहीं तो प्रोडक्शन तो रुक जाएगा तो सेठ तो उसको दंड देगा तुमने काम क्यों नहीं किया हमारा नुकसान किया तो उसको हटा के दूसरे कारीगर को बिठाएगा कि हमारा प्रोडक्शन करो तो जिस न्यायाधीश को न्याय करने के लिए बिठाया अगर वो ठीक न्याय नहीं करता तो वो न्यायाधीश अपराधी है अब ईश्वर उसको दंड देगा अगर सरकार उसको दंड देती है तो ठीक है कोर्ट सिस्टम उसको दंड देती है तो ठीक है अगर वो नहीं देता दंड अंत मे ईश्वर बैठा वीस कोडे कोण भय भतीजावाद नाही रिश्वत नाही सिफारिश नाही कन्शेशन नाही अंतिम न्यायाधीश अंतिम राजा व्याय करेगाही करेगा, करेगा। उशीने सारे लाखो जीव जंतु बना रखे बा प्रमाण हरणा स्वयं किती शौक है कुत्ता गा बन <laughs> का स्वयं तो कुत्ता का बनेगा नाही और फिर भी बने हुए लोक फिर भी कुत्ते गेधे बना इसका रखेस स्वयं कोई जाना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती डाला किसी ना, चोरी करी जेल माता वबरदस्ती पोलिस पकडतीये प्रमाणित करत आहे तुमने चोरी की हे तुम्हाला प्रमाण है तुम्ही घरचे मल बरमद हा तुमने येते ये चोरी की ॲसे ॲसे की सारा प्रमाणित करते फिर उपचते बोलो तुम स्वीकार करते होई करते तुमने चोरी की जर चारो ओरसे फस जाता वो ते की हा सालती होई अच्छा गलती होगी चलो अंदर <laughs> गलती हुई तो चलो जेल में तो खुद तो कोई जाना नहीं चाहता जबरदस्ती उसको डाला जाता जेल तो ईश्वर ने इन सबको डाल रखा जेल में चलो अपना दंड वो ठीक है जी तो ये मोटे मोटे अंतर समझ लीजिए कर्म का परिणाम कोई भी भोग सकता है करता भी भोग सकता है दूसरा भी भोग सकता है जड़ भी चेतन भी किसी पर भी परिणाम हो सकता है प्रभाव केवल चेतन पर होगा जड़ पर नहीं क्योंकि जड़ को सूचना नहीं मिलती उसकी है कि सूचना मिलेगी तो प्रभाव होगा सूचना नहीं मिली तो नहीं होगा और जब सूचना मिलेगी तब प्रभाव होगा सेठ को दो महीने तक पता ही नहीं चला मेरे घर में चोरी हुई तो दो महीने तक कोई प्रभाव नहीं जिस दिन पता चला उस दिन प्रभाव शुरू हो गया एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है उसका एक भाई लंदन में रहता है इंग्लैंड में दिल्ली वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया पांव टूट गया और लंदन वाले भाई को सूचना नहीं दी गई को असर नाही होव टूट गोष्ट दो महिना अस्पताल मे रा प्लस्टर हुआ फेर असलोटी हो गई दो महिना फिजिओथेरेपी करी फिरका पाव ठीक ठाक होगा दो महिना पैदल चल के एक्सरसाइज कर के ठीक ठाक हो गया। महिने पाव बिलकुल पहिले जैसा होगा अब छ महिने बाचना दिन वारे भाई को महिना पहिले तुम्हारे भाई का पाव टूटाको अब दुखोना श्रू हो जायगा जबकि पांव ठीक हो चुका अब कोई समस्या नहीं टूट भी गया ठीक भी हो गया नॉर्मल हो गया उसको सूचना नहीं दी तो कोई असर नहीं होगा आज सूचना मिली तो आज दुखी होना शुरू हो गया कि अच्छा मेरे भाई का पांव टूट गया तो यह है सूचना का प्रभाव प्रभाव तभी होगा जब सूचना मिलेगी और फल की बात बताई फल उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया और न्याय से मिलेगा जितना कर्म उतना फल कम अधिक दिया तो अन्याय तो ईश्वर न्यायकारी वो न कम देता है न अधिक देता है पूरा नाप तोड़ कर देता है वेद के मंत्रों में लिखा है न किल विषम अत्र अत्र ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है कोई त्रुटि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं किल कमी न्यूनता त्रुटि ईश्वर का काम बिल्कुल परफेक्ट होता है सिस्टमेटिक होता है व्यवस्थित होता है वो सारा काम खुद करता है वो अपने असिस्टेंट नहीं रखता जो लोग असिस्टेंट रखते हैं वहां घोटाला होता है <laughs> आप देख लो जहां भी घोटाला होता है वहां असिस्टेंट लोग करते हैं गड़बड़ या तो वो खुद करता है या उसके असिस्टेंट करते हैं तो ये दुनिया वाले क्यों गड़बड़ करते हैं उनमें स्वार्थ है अविद्या है इसलिए गड़बड़ करते हैं ईश्वर में स्वार्थ है ईश्वर में अविद्या है ईश्वर किसी डरता फिर गड़बड़ करने के मोटे मोटे तीन कारण या तो व्यक्ति स्वार्थ के कारण गड़बड़ करता है या अविद्या से भूल चूक करता है गलतियां करता है या किसी से डर के मारे ऊंचा नीचा करता है ईश्वर में स्वार्थ नहीं ईश्वर में कोई अविद्या नहीं ईश्वर किसी से डरता नहीं वो सारा काम ठीक करता है परफेक्ट और असिस्टेंट अपने इसीलिए रखता नहीं कि जो असिस्टेंट होते हैं उनमें यह सब गड़बड़ होती है उनमें स्वार्थ होता है अविद्या होती है वो डरते हैं इसलिए काम बिगाड़ते थे तो ईश्वर का काम इसीलिए नहीं बिगड़ता उसका काम हमेशा ठीक होता है इसीलिए ठीक होता है कि वो सारा काम खुद करता है अपने सहायक रखता नहीं पर स्वयं उसमें ये तीन दोष नहीं इसलिए उसका न्याय परफेक्ट है इसलिए अंत में ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखना पड़ेगा तो हम निश्चिंत होकर जी सकते हैं बिना टेंशन के ईश्वर कहता है पूरी सुरक्षा करो बुद्धिमत्ता से काम लो मेहनत से काम करो ईमानदारी से करो गड़बड़ करो मत अपनी वस्तु साधन संपत्ति की पूरी सुरक्षा रखो अपना काम खुद करो अधिक से अधिक अपना काम खुद करो जितना काम अपना खुद करेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे जितना दूसरों के भरोसे जियेगे उतना काम बिगड़ेगा इसलिए स्वयं यशस्व स्वयं जोशस्व अपना काम स्वयं करो सुखी रहो और फिर भी कोई नुकसान कर जाए तो फिर चिंता मत करो फिर मैं बैठाऊ फिर मैं उसको देख लूंगा जो अन्याय करेगा फिर मैं उसको दंड दूंगा और जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करूंगा यहां तक भी गारंटी है नुकसान की पूर्ति कर दूंगा अच्छा तो परिणाम का जो हुआ, हुआ उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा जैसे एक्सीडेंट होने पे ट्विटर वाला मारा गया उसको दोबारा ईश्वर जन्म देगा मनुष्य का जन्म फिर से मिलेगा जितना लॉस हुआ वापस मिलेगा बत्तीस साल में डेथ हुई उसकी ठीक है और मान लो शरीर में शक्ति आयु दी थी ना पिछले जन्म के क्रम से अस्सी साल बत्तीस साल वो जी लिया ट्रक वाले ने ठोक के मार दिया तो अस्सी में से बत्तीस तो जी लिया बाकी कितने बचे अर्तारीश। अर्तारीश। अर्तारीश। तो अडतालिस साल का लॉस वो वर दोबारा दे बापो नुकसान की पूर्ती करेगा कब कामे नाही पता चित्रांकुर्मित जे ती कर्मगती बडी विचित्र है बडी कठीण आहे समजते इतना जरूर समजते की कॉम्पेन्सन जरूर मिळेगा इतना जरूर समजते जी आत्महत्या करते उनका कैसे थे? उनको दंड मिलेगा आत्महत्या करना अपराध है, अप्राद है। आ, उससे भी मनुष्य जन्म भी नहीं देगा या? नहीं जो गया वो तो गया वो तो कुछ नहीं मिलेगा ऊपर से दंड और मिलेगा जन्म देगा या कुत्ता बिल्ली बनाएगा कुत्ता बिल्ली देगा दंड मनुष्य जन्म क्यों देगा मान लो बत्तीस में किसी ने सुसाइड किया और अस्सी साल नहीं सकता था सुसाइड किया तो ये अपराध है तो अड़तालीस साल के उसने खो दिया ये तो स्वयं खोया ना इसका इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है कॉम्पेंसेशन जो होता है कंडीशन अप्लाइड बीमा कंपनी जो होती है ना इंश्योरेंस वाली वो कंडीशन अप्लाइड करती है तब जाके कॉम्पेंसेशन मिलता है आपने गोदाम का बीमा करा और खुद उसमें आग लगा दी इसका थोड़ी पीहों रकम मिलेगी उल्टा, उल्टा, उल्टा उस पर केस चलेगा कि हमको धोखा देते हो दो लाख का कचरा भर के तुमने बीस लाख का क्लेम किया इसमें तो कचरा था माल तो था ही नहीं और हमको धोखा देते हो बीस लाख रूपये हमसे वसूल करना चाहते हो उसका तो दंड मिलेगा तो सुसाइड इज ए क्राइम सुसाइड करना अपराध है इसका तो दंड मिलेगा भारत सरकार से भी और ईश्वर से भी अब एक और बहस कल पर, परसों मैंने अखबार में पड़ी, इस पर एक बहस चलने वाली है कि जो सुसाइड का प्रयास है अटेम्प्ट टू सुसाइड इसको अपराध न माना जाए इस पर बहस चल चलने वाली है इस पर कानून आने वाला है अगर ये आ गया तो फिर देखना लोग धड़ाधड़ मरेंगे खूब मरेंगे और आप उनको रोक भी नहीं सकते कानून छूट दे रहा मरने के तुम कौन होते हो रोकने वाले कोई तालाब में कूद के मरेगा कोई नदी में कूद के मरेगा देखना फिर देश की क्या हालत बनेगी तो ये कानून गलत है अगर ये छूट दे दी गई कि हर आदमी को मरने का स्वयं अधिकार है तो इससे जीवन और कठिन बनेगा किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हमारे पैसे खा के मर गया तो हमारे <laughs> पैसे भी हुए वो तो मरा सो मरा हमारे पैसे भी हुए तो कैसे किस पर विश्वास करें कैसे किसको उधार दें तो बहुत समस्या पैदा होगी इसलिए ने कह रखा है? सुसाइड नहीं करना सुसाइड करोगे तो दंड दूंगा अब तक भारत में भी कानून है सुसाइड करोगे तो दंड मिळेगा धारा सो तीन सो दस या कुठ न ॲसी कुठ आहे तीन सो न तीन सो दस कुठ ॲसिट टू सुसाइड ठीक नाही उसमे नुकसान होगा उस तीसरा मंत्रा अंधन तमहा प्रविशांती अविद्या उपासते तथो भूय युते तमो यू नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं असुर नाम तेलो का ये है असुर्या असुरैनालो का अंधे न तम सावृता तांसते प्रेत्या ये के चात्महोजना वहाँ तो चात्महानोजना का केवल सुसाइड नहीं है वहां तो, तो बहुत लंबा अर्थ है ईश्वर आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो सारा है आत्महानोजना वहाँ आत्मा का अर्थ है ईश्वर ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं ईश्वर के सुझाव से विरुद्ध काम करते हैं वो उन सबको दंड मिलेगा क्योंकि दूसरे मंत्र कर्म करते हुए जी।, जी अच्छे कर्म करते हुए जी जी और अब यहां उल्टे काम कर रहे हैं तो ये आत्महत्या जैसा ही ठीक है जी तो कर्म का फल समझ में आया परिणाम समझ में आया प्रभाव समझ में आया ये तीनों अलग अलग है तीनों को अलग, अलग अलग रखें तो आप भ्रांति में नहीं पड़ेंगे और ठीक समझ में आएगा और गलतियों से बचेंगे दुर्घटनाओं से बचेंगे भ्रांति नहीं फैलाएंगे तो वो बात जो थी ना कि ट्रक वाले ने मार दिया स्कूटर वाले को तो भले उसको नुकसान की पूर्ति तो मिल जाएगी पर एक बार तो मार खानी पड़ी ना तो पहले आप पूछ रही थी ना कि मार क्यों खानी पड़ी जब उसकी कोई गलती नहीं है तो बस उसकी एक ही गलती है उसने जन्म लिया उससे बचना पड़ेगा तो फिर कोई अटैक नहीं होगा अंतिम इलाज तो वही है कि आक्रमण हो ही नहीं दुख आए ही नहीं अगर ये चाहते हैं दुख आए ही नहीं तो फिर मोक्ष में ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं उसी के लिए सारा हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं इस योग विद्या को इसीलिए समझना चाहते हैं कि हमको ये संसार की व्यवस्था समझ में आ जाए क्या कर्म क्या फल कैसे करेंगे क्या होगा अच्छे कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे मोक्ष मिलेगा समाधि लगाएंगे परोपकार करेंगे विद्या पढ़ेंगे मोक्ष हो जाए ये रास्ता है अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे यम नियम का पालन करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा हम ये सारा पढ़ इली स्वामी दुसरा थोडा बोलियो एक ने ऐसे थोडा चर्चा में यदा यदा ही धर्म चे गलनी होती तो जब जब धर्म की अग्लि होती है तब तब मैं लेता हूं तो हमने बोला जो पैदा होता है जो हमारे जे जीवित है वो जनम है जो मरता वर नाही ठीक आहे ईश्वर हैसे कृष्ण जे हमारे भगवान हैता है और उनको भगवान नाही मां गलत है पहली, पहली बात तो ये समझ कि पहिली बाहेो नाही समजा सकते माफ कर इच्छाही नाही खा सकते जिसकी इच्छा आहे खाने खा सकते जस इच्छाही नाही वूक देगा आप मु जबरदस्ती तो थूक देगाको आप नाही खा सकते कसको खत जिसकी खाने की इच्छा हा भूक है इच्छा है रुचि हैर पसंद है खाने तयार है लाव लाव मे खाऊंगा उसो आप ख सकते जो सीखना च जहता समजा सकते जो जानना नहीं चाहता सीखना नहीं चाहता अपने हट पे आ है उसको नहीं समझा सकते तो पहले व्यक्ति का परीक्षण करें यह सीखना भी चाहता है या नहीं ये कुछ जानना भी चाहता है कि नहीं अगर जानना चाहता है तो बताइए और अगर वो अपने हट पे आड़ा है नहीं नहीं हम तो ऐसा ही मानेंगे उसको तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो अच्छा भैया ठीक है तुम जैसा मानते हो मान अपना अपना विचार अपना अपना विचार ये कह के अपना पीछे छुड़ा लो वो नहीं समझेगा जो समझने वाला है उसको ऐसे समझाइए वो तरीका बताता हूँ कैसे समझाएं जो समझना चाहता हो, समजना चांता होश्न काउंटर क्वेश्चन आप मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिया श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, अच्छा बताइए, क्या भगवान दुखी भी होता नाही होता ना जो ईमानदार सच बोल जवाब देखी नाही होता तब उ कि जो व्यक्ती जनमलेगो कुछ ना कुछ दुःख तो आयगा भूख लगेगी प्यास लगेगी गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ आएगा आंधी भी आएगी बाढ़ भी आएगी भूकंप भी आएगा सबको मार खानी पड़ेगी है तो कोई उसको धक्का मुक्की भी करेगा कोई पत्थर भी मारेगा कोई जूठा रोग भी लगाएगा परेशान भी करेगा और श्री राम जी की सीता चली गई रावण उठा के लेगा बेचारे कितने दुखी हुए तब उसको पूछो कि सीता जब हरण हो गया सीता जी का तो श्री राम जी दुखी हुए या नहीं हुए हुए अब बताओ आप तो कह रहे थे भगवान दुखी नहीं होता है तो दुखी होता भगवान कॅसे हुए ॲसं समजाने प्रयास कर सकते कोण समजना चहेगा तो समजलेगा जिसको सीखने इच्छा आहे समजा आजगा जसो सब सुन कोचार नाही करणारको नाही आयगा समजा थोडी सी दो बात परिक्षण करीना फालतू अडियल है।, है जो अडियल हा छोड दो उम नष्ट मत कीजे आपली शक्ती नष्ट मत कीजे आपण और दुसरे काम बहुत सारे करण्या हा ऐसे पास करण्याे हंग करणारको कुठ उगलवासोान करो टाइम पास करो आपण मजा लोक तिल मला दुखी होता रे तो उनकी पहिचान करेश करमसते नाही भैया तुम्ही जैसा मानना मानो जैसा मानते चानेगे हर व्यक्ती स्वतंत्र है आपला विचार रखने हां जी बोलिये आखो दिसतो आपण बच्चे से प्रेम है, है? आपल्या प्रेम देखा आहे कभी तो आपण कॅसे होगा बिना देखे प्रेम होगा की नाही आपना थोडी देखनावश्यक नाही जो चीज जैसे मिलतीस वैसे पकडलं अच्छा मै जो बोल रू मे शब्द आपखरे क्या तो क्या मेरे शब्द आप प्राप्त नहीं कर रहे खूब अच्छी तरह कर रहे हैं शब्द दिख नहीं रहे और आप प्राप्त कर रहे हैं ईश्वर भी नहीं दिखेगा और प्राप्त हो जाएगा वो भी ऐसा ही होगा वो देखने की चीज नहीं है वो महसूस करने की चीज है शब्द कान से महसूस करने की चीज है वो आप कान से अनुभव कर रहे हैं और परमात्मा जो है वो आत्मा से अनुभव करने की चीज है वो आत्मा से अनुभव हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा कोई समस्या नहीं और मोटा अनुभव बता देता हूं अगर आप करना चाहें तो करते भी होंगे जब आप कोई अच्छी योजना बनाते हैं सेवा की परोपकार की किसी की मदद करने की रक्षा करने की सहायता करने की दान देने की जब अच्छा विचार करते हैं तो अंदर से आपको आनंद उत्साह निर्भय था यह अनुभव होता है बस ये ईश्वर की अनुभूति ये ईश्वर की तरफ से ये और कोई नहीं कर रहा ये ईश्वर की तरफ से लिखा है शास्त्रों में और जब हम कोई गलत योजना बनाते हैं झूठ चोरी छाए कपट हेरा फेरी बेईमानी करने की जब योजना बनाते हैं तो अंदर से दूसरी अनुभूति होती है भय शंका लज्जा वो ईश्वर की तरफ से अभी दूसरे को तो पता ही नहीं हम क्या योजना बना रहे हैं उसको क्या मारो और हमको अंदर से डर लग रहा कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे कोई देख तो नहीं लेगा फंसरे तो मार पड़ेगी अंदर से डर लग रहा क्या हम अपने आप को डराना चाहते हैं हम तो डराना नहीं चाहते दूसरे को पता नहीं तो कौन डरा रहा हमको ईश्वर तो ये मोटी मोटी अनुभूति है कोई चाहे तो हर व्यक्ति कर सकता है हर रोज कर सकता है हर समय कर सकता है ऐसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है फिर आगे ध्यान समाधि लगा के उसकी और सूक्ष्म अनुभूति भी होती है ये मोटे स्तर की है जो सभी अनुभव कर सकते हैं थोड़ा भी ध्यान देगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ईश्वर है जो हमारे अंदर बैठा है चौबीस घंटे हमको सावधान करता है ये काम गलत है ये मत करो ये ठीक है ये कर इस तरह ठीक आहे जी तो समय हो गया, विराम देंगे, एक बार बारो मोलंगे लंबे से मिलकर ओम